देवी भागवत पांचवा रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री के इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षता में रहकर धर्म में घर में ही समय व्यतीत करने लगी स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा था वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थीं उन पर दृष्टिपात करती ही वह वा प्रसन्न वदन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचार रही थी जितने में उसी मार्ग से दयावश कौशल देश का नरेश आ पहुँचा वीर सेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा सूरवीर था तो उसके साथ कुछ सैनिक भी थे परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी दूर से ही राजा वीर सेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा देखो इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है इस रूपवान पुरुष की बुझाएं बड़ी विशाल है मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही सुभागमन हो गया इस प्रकार वह युवती बात कर ही रही थी इतने में कौशल नरेश वीर से निकट आ गया राजकुमारी मंदोदरी को देख उसके आश्चर्य की सीमा न रही तुरंत वह रस से नीचे उतर आया और दासी से बोला बड़ी बड़ी आँखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो यूं पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले वीर पहले आप बतलाने की कृपा करें मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कौन हैं कैसे यहाँ पधारे तथा तो किस कार्य से इस समय आने का कष्ट उठाया है दासी की जो पूछने पर राजा ने पर राज सेन चतुरी सेना है जो इच्छानुसार पीछे आ रही है मार्ग फूल जाने से मैं यहाँ आ गया मुझे उस देश का राजा समझो सैरंथ्री ने कहा राजन महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है इसका नाम मंदोत्री है यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा सैरंद्री तुम बड़ी विदुषी हो तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो मेरा कथन है सुलोचने मेरा जन्म कुकुत्स वंश में हुआ है मैं वहां का राजा हूं कावनी तुम गंधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो मेरे घर अन्य कोई भार्या नहीं है युवावस्था से संपन्न, सुंदर रूप वाली सुश्रोणी मैं तुम राजकुमारी को चाहता हूँ तुम कुलीन घर की कन्या ही हो तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं मैं तुम्हारा अनुकूल पति होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है मैं ससुर कहता रहा राजा वीर के उपरियुक्त वचन सुनकर शैरि राजकुमारी मंदोदरी से यह संदेश कहने के लिए उद्यत हो गई उसने हंसकर मीठे शब्दों में कहा प्रिय मंदोदरी सूर्यवंश के कुलदीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं ये बड़े सुंदर और शक्ति सम्पन्न है इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है सुंदरी सम्यक प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है विशाल नेत्र वाली राजकुमारी तुम विवाह के योग्य हो ही गई हो परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि दासियों तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो मेरी इस राजकुमारी को समझाओ किंतु तुम्हारी हट धर्मी के कारण हम कुछ कह नहीं सकती फिर भी हम यह बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है यह मनु का कथन है पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है अतए विशालाक्षी तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो राजकुमारी मंदोदरी ने कहा बाले मुझे पति बनाना बिल्कुल अभीष्ट नहीं है मैं अद्भुत प्रस्या करूंगी तुम इस कोमल नरेश को मना कर दो इस कौशल नरेश को मना कर दो न निर्लज क्यों मुझ पर आँख गड़ा रहा है शैरन्ध्री ने कहा देवी इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है अतएव सुंदरी तुम्हें मेरे उचित वजन का पालन अवश्य करना चाहिए अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी शैरन्ध्र की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा परिचारिके दयावश जो होने वाला है वह होगा ही उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूँगी